मृतका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए व्याध आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है जो मेरी शरण में आते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें बहुत अच्छा कह देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए देवाधदवं देव महेश्वर की पूजा करने लगे उस समय वहां एक लाख 12 हुए थे इसी प्रकार गोदावरी के दक्षण तट पर 30 एक अ हुए यही स्रेत तीर्थ का पवित्रों का है जहाँ मृत्यु देवता मरकर वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है वहां किया हुआ स्नान और दान, सब पापों का नाश करने वाला है उसके महात्म का श्रवण पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है इसके आगे सुकृत तीर्थ है जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्ध देने वाला है वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए इन दोनों के दो-दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे अंगरा के पुत्र का नाम जीव और भृगु के पुत्र का नाम कवि ये दोनों अपने माता-पिता के अधीन रहते थे जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब उनके पिता परस्पर कहने लगे हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा यह सुनकर अंगिरा ने कहा मैं कभी को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा वह सुख पूर्वक मेरे यहां रहे अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा ठीक है और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे इसलिए दोनों को पृथक-पृथक पढ़ाते थे बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा तब एक दिन शुक्र ने कहा गुरुदेव आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेद भाव समझें जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई घ़ना नहीं है आचारे अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया है आपको बारम बार नमस्कार करता हूँ अब दूसरे किसी गुरु के यहांँ जाऊूंगा मुझे जाने की आज्ञान दीजिए इस प्रकार गुरुप और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञान ले शुक्र चले गए उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं किंतु पूछूं कौन, सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा मुनि श्रेष्ठ बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है जो तीनों लोकों का गुरु हो उसी के पास मैं जाऊंगा गौतम ने कहा जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं शुक्र ने पूछा मैं कहां रहकर शंकर जी की आराधना करूं गौतम जी बोले गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो स्त्रोतों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र हो भगवान शिव की स्तुति करने लगे शुक्र बोले प्रभु मैं बालक हूं मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है केवल आपको नमस्कार करता हूं गुरु ने मुझे त्याग दिया है मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं जगन्नाथ आपको नमस्कार है आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों से भी बड़े हैं मैं छोटा बच्चा हूं मुझ पर कृपा कीजिए जगन में आपको नमस्कार है सुरेशवर मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूं मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें लोक साक्षी शिव आपको नमस्कार है शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले वत्स तुम्हारा कल्याण हो तुम इच्छा अनुसार वर मांगो भले ही वह देवता के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं याचना करता हूं आप ही मेरे गुरु और देवता हैं ब्रह्मा जी कहते हैं शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था साथ ही उन्होंने लौकिक वैदिक तथा अन्यन विद्याएं भी दी जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब क्या बाकी रह जाता वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए अपनी विद्या से पूजित हो वे दैत्यों के गुरु हुए किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक-पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया गौतमी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी वह स्थान शुक्रतीर्थ कहलाता है मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है वहां स्नान दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है सुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है उसके स्मरण मात्र से पाप राश तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है नारद की है जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तब ब्रह्महत्या उनके पीछे लग गई उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ वे इधर-उधर भागने लगे किंतु जहां-जहां वे जाते ब्रह्महत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे ब्रह्महत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठे रहे इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे उन्होंने आपस में सलाह की किस प्रकार इंद्र प्रकट हों उस समय मैंने देवताओं से कहा ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए वहां पूणिया नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता ऋषि मै विष्णु वशिष्ठ गौतम अगस्त्य अत्रि कश्यप अन्यन ऋषि यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया तत्पश्चात मैंने उन्हें अपने कमंडलो के जल से भी अभिषेक किया इस प्रकार वहां पूण्या और सिकता दो नदियां हो गईं और वे दोनों गोमती गंगा में आकर मिली उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए तब से उस तीर्थ को पूण्या संगम कहते हैं सक्तता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया वहां 7000 मंगलमय तीर्थ नमास करने लगे उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन वाणी Kriya nvara Hone vali samast Papuun se mukht